जोसेफ मैकविकर प्लेडो के आविष्कारक लेखन ली स्लेटर हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी जोसेफ मैकविकर का जन्म 9 सितंबर 1930 को सिंसिनाटी ओहायो में हुआ था उनके पिता क्लिओफस क्लिओ मैकविकर स्कॉटिश आप्रवासियों के एक परिवार से थे जोसेफ की माँ इर्मा भी एक आप्रवासी थीं जब वो 6 साल की थी तब वो ऑस्ट्रिया छोड़कर अमेरिका चली गईं क्लिओ मैकविकर और उनके भाई नू मैकविकर कुटोल प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी चलाते थे कंपनी साबुन और अन्य सफाई सामग्री बनाती थी नू प्लांट मैनेजर और उत्पाद डेवलपर थे क्लिओ बिक्री पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे उन्नीस में क्लिओ और इर्मा की एक बेटी रूथ हुई उस समय उनका पारिवारिक व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा था लेकिन जब दो साल बाद जोजेफ का जन्म हुआ तो कई कंपनियों ने साबुन बनाने के व्यवसाय में प्रवेश किया जिससे प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी हो गई फिर युवा जोसेफ भी अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए बदलती अर्थव्यवस्था के कारण कंपनी की बिक्री घट गई थी लेकिन जोसेफ एक नया उत्पाद लॉन्च करने का विचार कर रहे थे जो उनके व्यवसाय को पहले से कहीं अधिक सफल बना देगा वो उत्पाद विश्व प्रसिद्ध खिलौना प्ले था बचपन में जोसेफ रचनात्मक और अंतर्मुखी थे वो तमाम प्रश्न पूछते थे और अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहते थे जोसेफ अपने शुरुआती दिनों से ही लोगों जीवन और आध्यात्मिकता के बारे में सोचते थे उन्होंने संगीत सुनने और पढ़ने में भी बहुत समय बिताया जोसेफ की माँ अपने बेटे के शांत कलात्मक स्वभाव को समझती थीं, परंतु जोसेफ के पिता को वो अच्छा नहीं लगता था क्लियो खेलों में सक्रिय थे जोजेफ को खेल खेलने से ज्यादा पढ़ने में रुचि थी लेकिन उन्होंने गोल्फ खेलना अपने पिता से सीखा जो एक उत्कृष्ट गोल्फर थे 1944 में प्राथमिक विद्यालय पूरा करने के बाद जोसेफ बोर्डिंग स्कूल चले गए उन्होंने चार साल तक कलवर इंडियाना में कलवर मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई की जोसेफ के लिए सैन्य जीवन काफी कठिन था वो उनकी रचनात्मक प्रकृति का अनुकूल नहीं था शिक्षकों ने उन्हें बाएं हाथ का होने के कारण सजा दी उस समय बाएँ हाथ का होना एक दोष के रूप में देखा जाता था लेकिन जोसेफ चाहते थे कि उनके माता पिता उन पर गर्व करें इसलिए उन्होंने अपने जुनून को दबाकर रखा बहुत मेहनत की और अच्छा प्रदर्शन किया 18 साल की उम्र में जोसेफ ने रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में ब्राउन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे वहां उन्हें उन चीजों का अध्ययन करने का मौका मिला जिनमें उनकी रुचि थी जोजेफ ने थिएटर कविता और साहित्य पढ़ा वो अभी भी आध्यात्मिक विचारों में रुचि रखते थे वो जीवन का अर्थ जैसे बड़े सवालों के जवाब खोजना चाहते थे द्वितीय वर्ष के दौरान जोसेफ ने केंटकी में एक सप्ताहांत कार्यशाला के बारे में सुना टॉमस मर्टन एक विद्वान और पुजारी कार्यशाला में पढ़ाने वाले थे जोसेफ वहां जाने की सोच रहे थे लेकिन उनके पिता पहले उनसे उसके बारे में चर्चा करना चाहते थे क्लियो एक पायलट थे और उनका अपना खुद का विमान था उन्होंने जोजेफ से मिलने के लिए सिंसिनाटी से उड़ान भरी लेकिन वो पहुँच नहीं पाए उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 3 नवंबर 1949 को उनकी मृत्यु हो गई क्लियो की मृत्यु के बाद जोसेफ की मां इर्मा को कुटोल उत्पाद विरासत में मिला मां ने नू के साथ काम करना जारी रखा उन्होंने बिल रोड को भी काम पर रखा क्लियो की मृत्यु परिवार और कंपनी दोनों के लिए एक भयानक क्षति थी जोजेफ का दिल टूट गया और वो कई महीनों तक दुखी रहे लेकिन जब वो कॉलेज लौटे तो उन्हें आजादी का एक नया एहसास हुआ जोसेफ को अब अपने पिता की स्वीकृति नहीं लेनी थी वो अब अपने तय किए रास्ते पर चल सकते थे शेक्सपियर का को कोर्स करते समय जोसेफ की मुलाकात हैरियट स्मिथ से हुई उनकी शादी 20 दिसंबर 1951 को हुई अगले वसंत में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और सिंसिनाटी चले गए उनके पहले बच्चे का जन्म तीस नवम्बर उन्नीस को हुआ था जोसेफ और हैरियट ने उसका नाम जूलियट रखा अच्छी खबर ज्यादा देर तक नहीं टिकी जूलियट के जन्म के एक महीने बाद जोसेफ को एक दुर्लभ प्रकार के कैंसर का पता चला जोसेफ और हैरियट विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिलने के लिए न्यूयॉर्क शहर गए जोसेफ का ऑपरेशन करीब आठ घंटे तक चला डॉक्टरों ने कैंसर को निकाला लेकिन वे उसे पूरी तरह हटा नहीं पाए डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि जोजेफ के पास जीवित रहने के लिए केवल दो महीने ही बाकी थे इसलिए उसे वापस घर भेज दिया गया जोसेफ ने एक जोखिम भरी विकिरण चिकित्सा आजमाने का फैसला किया उससे वह गंभीर रूप से जल गए लेकिन चिकित्सा ने काम किया और जोसेफ जीवित बच गए जब जोसेफ अपनी बीमारी से उबर रहे थे तब उन्होंने पारिवारिक धंधे में शामिल होने पर विचार किया व्यवसाय का सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद की अब मांग नहीं थी और कंपनी संकट में थी उन्नीस में इसी उत्पाद ने कंपनी को बचाया था 1930 के दशक में लोग अपने घरों को कोयले से गर्म करते थे धुआं उनकी दीवारों पर कालिक छोड़ देता था क्रोगर फूड्स एक बड़ी जनरल स्टोर श्रृंखला एक उत्कृष्ट दीवार सफाई वाला उत्पाद चाहती थी क्लियो ने उन्हें कुटोल प्रोडक्ट्स को एक बड़ा ऑर्डर देने के लिए मना लिया लेकिन उत्पाद अभी तक अस्तित्व में नहीं था नूह को आविष्कार करने का काम मिल गया जल्द उसने दीवारों की सफाई के लिए एक बढ़िया उत्पाद बनाया उसने उसे कुटोल वॉल क्लीनर नाम दिया क्लीनर मिट्टी की तरह गाढ़ा था और वॉलपेपर को नुकसान नहीं पहुंचाता था उसकी मुख्य सामग्रियां पानी नमक और आटा थी क्रोगर कंपनी का बड़ा ऑर्डर समय पर पहुंच गया क्रोगर अधिकारियों को उत्पाद इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत ही हजारों पेटियों का ऑर्डर दे डाला क्लियों की निर्भीकता और नोआ की रचनात्मकता ने कंपनी को विफलता से बचा लिया मैकविकर परिवार ने बड़ी वित्तीय सफलता के कारण आनंद महसूस किया हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हीटिंग ईंधन के रूप में कोयली की जगह प्राकृतिक गैस और तेल ने ले ली इन नए ईंधनों ने दीवारों पर कालिख नहीं छोड़ी जोसेफ के कंपनी में शामिल होने से पहले कुटोल वॉल क्लीनर की बिक्री काफी गिर गई और मुनाफा कम हो गया अब जोसेफ के पास उसका कोई समाधान निकालने का मौका था प्लेडो का पहला विचार एक कक्षा से आया जोसेफ की भाभी कुफल एक स्कूल शिक्षिका थीं। उन्होंने जोसेफ को बताया कि कुटोल वॉल क्लीनर से उन्होंने बेहतरीन मॉडलिंग क्ले बनाई थी कुफल ने एक पत्रिका का लेख पढ़ा था जिसमें कक्षा में दीवार क्लीनर का उपयोग करके मॉडलिंग क्ले बनाने का सुझाव दिया गया था कुफल के छात्रों ने उस नरम लचीली सामग्री से छुट्टियों में आभूषण बनाए मिट्टी के सख्त होने के बाद छात्रों ने आभूषणों को पेंट किया वो एक मजेदार और सफल कला प्रोजेक्ट था अन्य शिक्षकों ने भी अपनी कक्षाओं में उस मिट्टी यानी मॉडलिंग क्ले का उपयोग किया कुफल की कहानी ने जोसेफ को सोचने के लिए एक नया विचार दिया क्या वो अपने परिवार के दीवार क्लीनर को खिलौने के रूप में बेच सकता था जूलियट मैकविकरन ने अपने पिता को बॉक्स से हटकर सोचने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताया इससे पहले कि जोसेफ अपने विचार को क्रियान्वित कर सके उन्हें बाजार की रिसर्च करनी पड़ी उन्होंने सिंसिनाडी क्षेत्र के आसपास विभिन्न स्कूलों में मॉडलिंग क्ले का परीक्षण किया बच्चों और शिक्षकों को वो बहुत पसंद आया जोसेफ जानता था कि माता पिता को भी वो मॉडलिंग क्ले पसंद आएगी उससे फर्नीचर या फर्श जैसी सतहों पर दाग नहीं पड़ता था वो चिपचिपा या टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं था और क्योंकि वो गैर विशैला था इसलिए बच्चों को उससे कोई नुकसान नहीं होगा कुटोल वॉल क्लीनर जल्द ही एक खिलौना बनने वाला था जोसेफ अपने दीवार क्लीनर को सबसे अधिक बिकने वाले खिलौने में बदलने के लिए दृढ़ संकल्प थे लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें मदद की जरूरत थी इसलिए उन्होंने नू और रोडन बाग को अपना व्यापारिक साझेदार बनाया नू ने दीवार क्लीनर फार्मूला में कुछ अन्य चीजें मिलाकर उसकी गंध को बेहतर किया अब उत्पाद को केवल एक अच्छे नाम की आवश्यकता थी जोसेफ ने मूल रूप से मॉडलिंग क्ले को रेनबो मॉडलिंग कंपाउंड नाम दिया था लेकिन कुफल के अनुसार वो नाम बहुत लंबा और उबाऊ था जब कुफल के पति बॉब ने प्लेडो नाम सोचा तब वो नाम सबको पसंद आया 1955 में जोसेफ ने एक स्कूल के सप्लाई सम्मेलन में प्लेडो की शुरुआत की उन्होंने स्कूलों को थोक में मिट्टी बेचने की योजना बनाई मिट्टी को बड़े बड़े कंटेनरों में पैक किया गया लेकिन सम्मेलन के बाद कुटोल प्रोडक्ट्स को एक बहुत बड़ा खुदरा ऑर्डर मिला वाशिंगटन डीसी में वुडवर्ड और लोथ्रॉप डिपार्टमेंट स्टोर प्लेडो को बेचना चाहता था इसका मतलब यह था कि माता पिता अपने बच्चों के लिए घर पर खेलने के लिए प्लेडो खरीद सकते थे इसलिए कंपनी ने प्लेडो को छोटे कंटेनरों में पैकेज करने का निर्णय लिया उन्नीस में जोजेफ और नू ने रेनबो क्राफ्ट कंपनी शुरू की यह नया व्यवसाय कुटोल प्रोडक्ट्स की एक सहायक कंपनी थी रेनबो क्राफ्ट्स ने प्लेडो के 7 औंस यानी 207 मिलीलीटर के डिब्बे तीन के पैक में बे बेचे जल्द ही देश भर से स्टोर ऑर्डर देने लगे प्लेडो देश भर के स्कूलों और घरों में सफल रहा उन्नीस से पहले प्लेडो केवल सफेद रंग में उपलब्ध था जोसेफ को एहसास हुआ कि अगर प्लेडो अलग अलग रंगों में होगा तो वो और भी मजेदार और आकर्षक होगा पहले तीन प्लेडो के रंग लाल नीले और पीले थे बच्चे इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर एक संपूर्ण इंद्रधनुष बना सकते हैं कंपनी को उपभोक्ताओं को इस नए विकास के बारे में बताने की जरूरत थी लेकिन नई उत्पादन मशीनें लगाने में पहले ही काफी खर्चा हो चुका था रेनबो क्राफ्ट्स के पास विज्ञापनों या पत्रिका विज्ञापनों के लिए कोई पैसा नहीं बचा था जोसेफ को अपनी बात फैलाने के लिए एक रचनात्मक तरीके की जरूरत थी उस समय कैप्टन कंगारू बच्चों का सबसे लोकप्रिय शो था जोसेफ साहस करके सीधे टेलीविजन स्टूडियो और शो के सेट पर गए उन्होंने कैप्टन कंगारू की भूमिका निभाने वाले बॉब किशन को रंगीन प्लेडो दिखाया किशन को वह बहुत पसंद आया और वो उसे अपने शो में इस्तेमाल करने को तैयार हो गए किसी उत्पाद को फिल्म या टेलीविजन में दिखाना प्लेसमेंट कहलाता है विज्ञापन का यह प्रभावी रूप आमतौर पर काफी महंगा होता है लेकिन जोसेफ और किशन ने एक सौदा किया यदि कैप्टन कंगारू हर सप्ताह प्लेडो का उपयोग करता तो किशन को उसका कमीशन मिलता जैसे ही देशभर के बच्चों ने नया प्लेडो देखा उसकी बिक्री आसमान छूने लगी साल के अंत तक जोसेफ करोड़पति बन गए आज का प्लेडो मूल कुटोल वॉल क्लीनर में पाए जाने वाले सामान का ही उपयोग करता है लेकिन उन्नीस में जोसेफ ने उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर ल्यू को काम पर रखा लियू ने उसमें जो अतिरिक्त सामग्री मिलाई वो बच्चों को मिट्टी का बार बार उपयोग करने देती थी वो मूल प्लेडो जितनी जल्दी कठोर भी नहीं होती थी प्लेडो बनाना एक सरल प्रक्रिया है सबसे पहले बड़े बड़े मिक्सर सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाते हैं पानी को लगभग 220 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म करके मिश्रण में मिलाया जाता है आटा गाढ़ा होने तक सामग्री को मिलाया जाता है इसमें तीस मिनट तक का समय लगता है 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में जोसेफ और हैरियट के तीन और बच्चे हुए जैक का जन्म 30 अगस्त 1955 को हुआ मैरी का जन्म 27 जून उन्नीस को हुआ और जो का जन्म 4 जून 1964 को हुआ मैकविकर के बच्चे प्लेडो के साथ खेलते हुए बड़े हुए उनके दोस्तों और पड़ोसियों ने भी ऐसा ही किया जूलियट के अनुसार जब भी कोई घर में आता था तब सभी बच्चे मिलकर प्ले के साथ खेलते थे रेनबो क्राफ्ट्स ने एक त्वरित क्लासिक खिलौना बनाया था अब उन्हें उसे पेटेंट प्राप्त करने की आवश्यकता थी जिससे प्लेडो पर उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा हो पेटेंट किसी को उत्पाद फॉर्मूला चुराने से रोकता जोसेफ और नून ने 17 मई 1960 को एक पेटेंट के लिए आवेदन किया पेटेंट दाखिल करने के तुरंत बाद जोसेफ ने एक बड़ा फैसला लिया रेनबो क्राफ्ट अब अपने दम पर खड़ा होने में काफी सफल हो गया था अब उसे अपनी मूल कंपनी से अलग होने का समय आ गया था जोसेफ और नूने रेनबो क्राफ्ट्स और प्लेडो को अपने नियंत्रण में ले लिया रोडेनबाग कुटोल प्रोडक्ट्स के प्रमुख बने रहे अलग होने के बावजूद दोनों कंपनियां अभी भी एक साथ कारोबार करती थीं। कुटोल प्रोडक्ट्स ने सफाई की आपूर्ति करने के साथ साथ रेनबो क्राफ्ट के माल की पैकेजिंग भी की उन्नीस तक रेनबो क्राफ्ट प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक प्लेडो के डिब्बों की शिपिंग कर रहा था कंपनी ने प्लेडो को इंग्लैंड में निर्यात करना शुरू किया फ्रांस और इटली में भी अब दुनिया भर के बच्चे प्लेडो के साथ खेल रहे थे 25 जनवरी 1965 को नू और जोसेफ को अमेरिकी पेटेंट क्रमांक इकतीस से सम्मानित किया गया प्लेडो का फॉर्मूला अब सुरक्षित था बिक्री मजबूत थी और उसमें हर समय सुधार हो रहा था अब जब जोसेफ ने एक सफल उत्पाद लॉन्च कर दिया था तो वो कुछ नया करने के लिए तैयार था 1965 में उन्होंने रेनबो क्राफ्ट्स को खाद्य निर्माता जनरल मिल्स को बेच दिया खिलौना उद्योग में यह जनरल मिल्स का पहला अनुभव था उन्होंने प्लेडो ब्रांड और फॉर्मूला के लिए 30 लाख डॉलर का भुगतान किया कंपनी बेचने के बाद जोजेफ ने एक उद्योगपति के जीवन से संन्यास ले लिया उन्होंने हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में अध्ययन करना शुरू किया उनकी बेटी जूलियट के अनुसार वो उनके पिता की आजीवन खोज का हिस्सा था वो अभी भी आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर खोज रहे थे जोसेफ ने 13 जून उन्नीस को हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की लेकिन उन्हें लगा कि उनकी शिक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई थी जोसेफ को अभी भी जीवन के बड़े प्रश्नों और रहस्यों में दिलचस्पी थी विश्व धर्मों में उनकी विशेष रुचि थी स्नातक होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई स्वयं जारी रखने का निर्णय लिया जोसेफ ने आध्यात्मिक खोज पर दुनिया भर की यात्रा की वो यूरोप और एशिया गए वो जहां भी गए वहां उन्होंने लोगों से चर्चा की और उनसे सीखा जूलियट ने कहा वो बहुत उत्सुक थे और वहां जो कुछ था उसे देखने को तैयार थे जोजेफ साठ वर्ष की आयु तक जीवित रहे उनकी मृत्यु दो अप्रैल उन्नीस को मॉन्टेरी कैलिफोर्निया में हुई 20 साल बाद टाइम पत्रिका ने प्लेडो को ऑल टाइम 100 महानतम खिलौनों की सूची में शामिल किया दुनिया के सबसे बड़े खिलौना निर्माताओं में से एक हैजब्रो अब प्लेडो ब्रांड का मालिक है। खिलौने के आविष्कार के बाद से अब तक 200 करोड़ से अधिक डिब्बे बेचे जा चुके हैं जोसेफ ने अपने जीवन काल में दुनिया को एक शानदार उपहार दिया उन्होंने बच्चों को सृजनशील बनने अन्वेषण और प्रयोग करने का अवसर दिया इस अवसर के लिए जोसेफ की दूरदर्शिता को धन्यवाद क्योंकि उन्होंने खेल की दुनिया को एकदम बदल दिया समय रेखा 1927 क्लिओफस और नोआ मैकविकर ने कुटोल प्रोडक्ट्स शुरू किया 1930 जोसेफ मैकविकर का जन्म 9 सितंबर को सिनसिनाटी ओहायो में हुआ उन्नीस 3 नवंबर को एक विमान दुर्घटना में क्लिओफस की मृत्यु हो गई उन्नीस जोसेफ मैकविकर और हैरियट श्मिट की शादी 20 दिसंबर को हुई 1955 जोसेफ ने स्कूलों में कुटोल वॉल क्लीनर का परीक्षण किया उन्नीस जोसेफ और नून ने रेनबो क्राफ्ट्स कंपनी शुरू की उन्नीस बच्चों के शो कैप्टन कंगारू की शुरुआत प्लेडो से हुई उन्नीस जोसेफ ने जोजेफ निवृत्त होने से पहले जनरल मिल्स को रेनबो क्राफ्ट बेच दिया उन्नीस जोसेफ 13 जून को हार्वर्ड से स्नातक हुए उन्नीस सौ में हैजब्रो कंपनी ने प्लेडो ब्रांड खरीदा जोसेफ की 2 अप्रैल को कैलिफोर्निया के मॉन्टेरे में मृत्यु हुई